तथा ममता मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभाव संसारस्ति त्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगत्पते महामया हरे तया जगर, तया जगर। राजा सुरथ और समाधि सेठ के मोह विषयक प्रश्न का समाधान करते हुए महर्षि मेधा ऋषि कहते हैं राजन यह महामाया है और उन्हीं के प्रभाव को हम देख रहे हैं जो किसी को मोह में डालना और किसी को मोह से उबारना ये उन्हीं का ही काम है क्योंकि वही दो रूपों में प्रकट हैं विद्या के रूप में भी और अविद्या के रूप में भी जिस व्यक्ति के जीवन में वो अविद्या के रूप में उभरती हैं तो उस व्यक्ति को मोह में फंसा देती हैं और जिस व्यक्ति के जीवन में वो विद्या के रूप में उभरती हैं तो सा विद्या या विमुक्त इस श्रुति वचन के अनुसार वो मुक्ति के हेतु बन जाती हैं मुक्ति प्रदान करने वाली बन जाती हैं महा माया प्रभावेणा संसारिकारी तन्नात्र कार्यो योग निद्रा जगत इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं राजन क्यों बोले उनका खेल है खेल वो जो शक्ति और शक्तिधर के रूप में स्वयं विराजमान है तो शक्तिमान के रूप में आनंद लेते हैं रमते हैं और शक्ति के रूप में रमाती हैं आनंद प्रकट करके अनुभव कराती हैं और उनका खेल है और इस खेल में जो इस समि खेल में अपने आप को समष्टि के रूप में शामिल कर देता है सामूहिक रूप में शामिल कर देता है वो तो अपने आप को बचा लेता है लेकिन इस समष्टि लीला में सामूहिक लीला में जो व्यक्ति अपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की कोशिश करता है परेशान वो होता है उसके खेल में यदि शामिल हो जाए उसकी मर्जी जो खेल खेलना हो खेले हम तो केवल अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फल भोक्ता के रूप में निमित्त मात्र बने हुए हैं उनके खेल में हमारे किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए बेटे बेटियाँ बहू पति पत्नी ये सब के सब निमित्त बन जाते हैं शत्रु मित्र परिवार मकान भोग की सामग्री ये सब निमित्त बन जाते हैं भोग के निमित्त बनते हैं जिनके माध्यम से हमको सुख मिलना है और दुख मिलना है उसी प्रकार से हमारा कर्म फल भोग तो इस रूप से हो जा रहा है और उसका खेल हो जा रहा है देखने वाले का खेलने वाले का खेल हो जाता है क्योंकि वो खेल रहा है इस रूप में शक्ति स्वयं खेल रही है शक्ति शक्तिधर बनकर के शक्तिमान बनकर के देवी भागवत पुराण के महात्म के प्रथम श्लोक में ये बात स्पष्ट रूप से आती है सृष्टौ या सर्गर सृष्टौ या सर्गर जगदवन विधौ पालनी चरौद्री संहारी चाप जगदिदा पश्य मध्यम तदनुभवती वैखरी वर्ण साचं प्रसन्ना विधिगिरीशा राधिताल सृष्टौ या सर्गू जगदवन विधौ पालनी च इस संसार की सृजन शक्ति और इस संसार को पालन करने वाली पालनात्मिका शक्ति और संहार करने के लिए वही संहारात्मिका शक्ति रुद्र रूपा रौद्र रूप धारण कर लेती हैं संघारे चाप यशा जगदिदमकिलम क्रीडनम और यह संपूर्ण जगत उनका खेल का साधन है यह खेल है वो खेल रहे हैं क्रीडन मैंने क्रीड़ा के सामग्री है और खेल रहे हैं शक्तिमान बन करके आनंद ले रहे हैं और शक्ति बनकर के स्वयं अपने आप को दिखा रहे हैं पहले दिन निवेदन किया गया कि ये जगत है एक तो कुछ लोग इसको परिणाम भी बोलते हैं और दूसरा कुछ लोग इसको विवर्त भी बोलते हैं ये थोड़ा सा हल्का जटिल पड़ेगा लेकिन दिमाग लगाएंगे तो आसान हो जाएगा विवर्त और परिणाम दो शब्द हैं और परिणाम को ही दूसरे शब्दों में विकार समझ लें विकार विकार मतलब बेकार हो जाए बिगड़ जाए अपना रूप बदल दे उसको विकार बोलते हैं जैसे दूध शाम के वक्त हम लोग प्राप्त करते हैं गर्म करते हैं और इसके बाद फिर हल्का पुनकुना जब रहता है तो उसमें दही का अंश मिला देते हैं जामन मिला देते हैं तो दूसरे दिन सवेरे तक में क्या बन जाता है दही तैयार हो जाता है तो इसको दूध का विकार बोलते हैं दूध का विकार हुआ दही इसी को दूसरे शब्दों में परिणाम बोलेंगे यानी दूध का परिणाम है दही उसी प्रकार से दही भी अपना रूप परिवर्तित करता है तो मक्खन बन जाता है मट्ठा बन जाता है और इसके बाद फिर मक्खन भी अपना रूप परिवर्तित करता है बदलता है तो मक्खन का परिणाम घी होता है विकार घी होता है वैसे ही ये संपूर्ण जगत जैसे दूर से दही बना दही से मक्खन मक्खन से घी उसी प्रकार से ये परिणामवाद में एक प्रकृति नाम की तत्व है प्रकृति से महतत्व और महतत्व फिर अहंकार में बदलता फिर अहंकार तीन प्रकार का बनकर के और फिर इस जगत के रूप में उसकी उत्पत्ति होती है सांख्य सिद्धांत आदि वेदांत सिद्धांत आदि में ऐसी बातें आती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये परिवर्तित रूप ये प्रकृति का परिवर्तित रूप है प्रकृति ही इस जगत के रूप में बन करके खेल रही है ये परिणाम है प्रकृति का परिणाम माया का परिणाम इसको बोलते हैं विकार वो है जो मूलतः अपना रूप परिवर्तित करे और एक होता है विवर्त विवर्त का मतलब है वस्तु ज्यो के त्यों रहे लेकिन जैसा है जैसी वस्तु है वैसी न दिखाई दे दूसरे ढंग से दिखाई दे तो उसको बोलते हैं विवर्त। जैसे रास्ते में पड़ी हुई हो रस्सी पड़ी हुई हो और अंधेरे में हम जा रहे हों जा रहे हों तो अचानक नजर पड़ी तो रस्सी को देखते ही हमको डर लग गए ये साँप है सोचकर के। तो इसमें रस्सी रस्सी तो ज्यों के त्यों रस्सी रूप में है लेकिन देखने वाले को सांप के रूप में देखने लग गया रस्सी सांप के रूप में दिखाई देने लग गई इसको कहते हैं रस्सी का सांप के रूप में विवर्त विरुद्धतया वर्तन बर्ताव रस्सी जैसी है वैसे न दिख करके सर्प के रूप में देखने लग जाए इसको विवर्त बोलते हैं तो इस मान्यता के अनुसार ऐसा भी सिद्धांत है ये जो संपूर्ण जगत है ये है तो भगवान ही है तो ये परमेश्वरी माया भगवती ही लेकिन ये जगत के रूप में दिखाई दे रहा है जगत के रूप में ये दिख रहा है भगवती ही इस जगत के रूप में दिखाई दे रही है और इसके संचालन कर्त्री के रूप में भी स्वयं भगवती ही देव शीर्ष के अंतर्गत स्वयं भगवती कहती हैं अजाहम अनजाहम मैं ही जन्म लेने वाली भी हूँ और न जन्म लेने वाली भी मैं हूँ मैं ही शून्य भी हूँ अशून्य भी हूँ शून्यम या अशून्यम झा और मैं ही आनंद भी हूँ अनानंद भी हूँ दुख भी मैं हूँ और सुख भी मैं हूँ ब्रह्म भी मैं हूँ और अब्रह्म भी मैं हूँ ये भगवती स्वयं कहती हैं शून्य ये जगत है और इस शून्य को भरती वही भगवती पूर्णेश्वरी इसलिए जगत के रूप में वह शून्य और इसको भरने वाली के रूप में वो अशून्य मतलब पूर्ण तो एक ही भगवती ये परिवर्तित भी हो करके दिख जाती हैं और बिना परिवर्तित हुए भी देखने वाले को परिवर्तित हुए से दिखाई देने लगती है इसको विवर्त बोलते हैं जो कहते त्यों है लेकिन देखने वाले के भेद के अनुसार उनकी मानसिकता के अनुसार भिन्न दिखाई देता है किसी व्यक्ति को देखा तो उस व्यक्ति को देख करके कभी कभी उसके रूप रंग को देख करके बहिन जी का भ्रम हो जाता है और कभी कभी आजकल के वेशभूषा पहने हुए बहनों को देख करके भाई का भी भ्रम हो जाता है ये भाई साहब कभी बहन जी लगती हैं और कभी भाई जी लगते हैं उसी प्रकार से ये हम लोगों के बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप को देखिए यहाँ पर जितने उपस्थित हैं वो सब के सब हैं कुछ और और दिख रहे कुछ और घर में जिनके साथ में हमारा व्यवहार चल रहा है परिवार का नाता रिश्ता वो है कोई और लेकिन हमें दिखता कोई और है पिता को लगता है मेरा बेटा है और बेटे को लगता है ये मेरे पिताजी बेटे को लगता है ये मेरी माँ और माँ को लगता है ये मेरे बेटे हैं ये मेरी बेटी ये मेरे बहू पति को देख कर के पत्नी को लगता है ये मेरे पति और पति को पत्नी को देख करके लगता है ये मेरी पत्नी है ये पत्नी लगती है पति लगता है पुत्र लगता है बेटी लगती है ये देखिए ये क्या दिख रहा है रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है रस्सी में यही सांप का दिखना है, है ब्रह्म वस्तु परमात्मा वस्तु हमारे साथ में प्रत्यक्ष खेल रहा है लेकिन देखने वाले को बहु बेटी नज़र आते हैं दुश्मन नज़र आते हैं बेटे नज़र आते हैं शत्रु नज़र आते हैं मूल वस्तु नहीं दिखाई दे रही यही चकाचौंध करने वाली एक माया भगवती है खेल खेल रही है वो कैसे बेटी बनकर के खेल रही बेटा बनकर के खेल रही बहू बनकर के खेल रही माँ बन कर के खेल रही पिता बनकर के खेल रही पति बन के खेल रही है और पत्नी बन के खेल रही और देखने वाले को कुछ और के और लगती जो है वो नहीं दिखाई देती दूसरी चीज दिखाई देती इसलिए आप लोग देवी भागवत पुराण की कथा भी सुनते हैं और भागवत पुराण में भी जब चतुर्श्लोक सुनते हैं तो उस समय माया का स्वरूप क्या दर्शाते हैं न तीर्थम प्रतीयनी तद मायां यथा भासो यथा रिते का मतलब है अर्थ नहीं है माने पदार्थ नहीं है वस्तु नहीं है लेकिन पदार्थ नहीं होते हुए भी पदार्थ लगता है पदार्थ की प्रतीति होती है ये कहाँ प्रतीत होती है बोले आत्मवस्तु में जैसे सर्प नहीं होते हुए भी सर्प प्रतीत होता है कहाँ प्रतीत होता है सर्प रस्सी में यदि रस्सी ही नहीं हो तो सर्प भी नहीं दिखाई देगा रस्सी को अधिष्ठान बोलते हैं तो अधिष्ठान रस्सी में सर्प दिखाई देता सत्य वस्तु है रस्सी और दिखने वाले जो सर्प है वो भ्रम है वो अध्यस्त है ऐसा कहा जाता है वेदांत के शब्दों में जो अध्यस्त वस्तु होती है उसकी अलग से सत्ता नहीं है ये अधिष्ठान रूप ही होता है ये सर्प जो है सर्प कोई अलग से आकर के रस्सी के ऊपर में बैठा है क्या अलग से रस्सी में आकर के बैठा नहीं है वो रस्सी ही सर्प रूप में दिखाई दे रही है तो सर्प का अधिष्ठान रस्सी स्वयं वो अलग से है नहीं वैसे ही आत्मवस्तु में जो रस्सी की भांति समझ ले उसको आत्मवस्तु में जो नहीं है सर्प नहीं है वो सर्प जैसे रस्सी में दिखाई देता है उसी प्रकार से एक आत्म परमात्म वस्तु में भगवती में वो बेटे बेटियों के रूप में दिखना शुरू हो जाता है रिते अर्थम ये मतलब पदार्थ नहीं है फिर भी पदार्थ की प्रतीति करा दे और पदार्थ है लेकिन पदार्थ को प्रतीत न होने दे यही है माया इसी को माया कहते हैं ऋतिय अर्थम यद प्रतीयतः न प्रतीयतचा प्रतीत भी नहीं होता और प्रतीत भी जो असली है असली की प्रतीति हो नहीं रही और जो नकली है नकली की प्रतीति बिल्कुल छोड़ नहीं पा रही जा नहीं पा रही बहु बेटी पति पत्नी भाव संसार के ये जो व्यावहारिक हैं ये छोड़ नहीं पा रहे हैं और इनमें इस एक परमात्म सत्ता को हम देख नहीं पा रहे हैं भगवती के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं यही माया भगवती का खेल चल रहा है दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं भागवत के चतुश्लोकी वो कहते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा दूध के चांद को हम लोग देखते ना दूध के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए बोलते हैं और दर्शन किया जा भी किया भी जाता है शंकर जी के मस्तिष्क में विराजमान यद्यपि है तो टेढ़ा चंद्रमा लेकिन भगवान शिव ने जिसको सिर पर अपनाया हो वो सबका वंदन का पात्र बन जाता है तो दूध के चांद के दर्शन करते हैं हम लोग तो चंद्रमा का दर्शन जब करते हैं तो जिनकी आँखें ठीक ठीक काम कर रही हूँ उनको तो ठीक दिख जाता चंद्रमा लेकिन कभी कभी आँख जब खराब होता है तो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति एक है लेकिन दो आदमी दिखाई देते हैं वैसे ही चंद्रमा भी हमारी आंख की गड़बड़ी के कारण कभी कभी दो चंद्रमा दिखाई देते हैं अक्षरों को बांटते समय एक ही अक्षर दो दिखाई देते हैं डबल अक्षर दिखाई देते हैं। तो दो चंद्रमा जब दिख रहे हों, तो क्या सचमुच दो चंद्रमा है एक ही चंद्रमा है वहां पर लेकिन दो चंद्रमा दिखाई दे रहे दो चांद नहीं होते हुए भी दो चांद को दिखा रहे हैं और आकाश में जो है उसको नहीं दिखाने नहीं देखने दे रहे बोले कौन है बोले जैसे सूर्य ग्रह है शुक्र ग्रह है बृहस्पति ग्रह है बुध ग्रह है मंगल ग्रह है शनिश्चर ग्रह है उसी भांति राहु ग्रह भी है जिसको छाया ग्रह बोलते हैं आकाश में राहु भी है लेकिन राहु का राहु को कोई देख पाता है केवल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय ही उसकी प्रतीति करते छाया के रूप में में आकाश विराजमान हैं लेकिन फिर भी उसका दर्शन होता नहीं यथा अंधेरा छाया आभास मने चंद्रमा प्रकाश रूप चंद्रमा दो नहीं होते हुए भी दो दिखाई देता है नहीं होने को दिखाते है और होने वाले को नहीं देखने देती राहु आकाश में होते हुए भी राहु का दर्शन नहीं होने दे रहा जैसे नहीं हो रहा है उसी प्रकार से जो आत्मवस्तु है जो भगवती है वो भगवती का दर्शन नहीं होने दे रही और जो नहीं है उसको दिखा रही मूल रूप में भागवत कहता है न स्त्री न उपमान न संढ़ा जो हम जिनको देख रहे हैं न ये कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है ना कोई नपुंसक है लेकिन फिर भी इन रूपों में दिखाई देता है इसीलिए तो ये वेद अव्यास जी के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया होगा शुभदेव जी जब जाते जाते 16 वर्ष के अवस्था वाले 12 से 16 वर्ष के बीच के अवस्था वाले और रास्ते में युवतियाँ स्नान करती हुई उनको देख भी रही हैं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं लेकिन उनके जाने पर उनको कोई ना तो शर्म की प्रतीति हो रही है और ना ही कोई भेदभाव की प्रतीति हो रही और वहीं दूर से पीछे पीछे जो व्यास जी जा रहे हैं तो व्यास जी को देखते ही ये देवियाँ शर्मिंदा हो जाती हैं और शर्म के कारण जल से बाहर निकल करके और कपड़े धारण करने लग जाती हैं ये स्थिति देख करके वेद जी को बहुत आश्चर्य होता है और पूछते हैं पास में आकर के देवियों तुम लोगों की इस चेष्टा को देख करके मुझे आश्चर्य लगा मेरा बेटा जो नवयुवक है तुम लोगों की उम्र का यहाँ से गया उसको देख करके तुम्हें कोई शर्म नहीं कोई लाज नहीं और मैं तुम लोगों के दादा की भांति हूँ पिता की भांति हूँ और मुझे देख करके तो तुम छोटी बच्ची हो कोई शर्म लाज की बात नहीं होनी चाहिए लेकिन मुझे देख करके तुम शर्म के कारण कपड़े पहन ले रहे हो तो ऐसा क्या देख लिया मुझमें और मेरे बेटे में क्या देखा तो साफ साफ बोलती हैं कि आप में और आपके बेटे में बहुत फर्क हमको दिखाई दे रहा है बोले आप में आप हमें स्त्री के रूप में देख रहे हैं अपने को पुरुष के रूप में देख रहे हैं और आपका बेटा आपके बेटे की नज़रों में कोई न तो पुरुष है न स्त्री एकमात्र एक ही तत्व ब्रह्म वस्तु एक परमात्मा वस्तु के अलावा कोई नहीं जब इस प्रकार के सब में एक ही तत्व को देखने वाला हमारे सामने उपस्थित हुआ हो तो उसके दर्शन का प्रभाव हमारे पर भी पड़ा जो अद्वैत में स्थित है ब्रह्म में स्थित है परमात्मा के चिंतन में निरंतर स्थित है उसके दर्शन मात्र से भी उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है और जो व्यक्ति अत्यंत कोपी है झगड़ालू है दूसरे का अनिष्ट चाहने वाला है उसके संपर्क में आते ही उसका भी प्रभाव पड़ जाता है तो हम में भी चिड़भाव आ जाता है हम में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है आपके बेटे का दर्शन करने मात्र से उनकी ब्रह्म निष्ठा के प्रभाव से हमें भी किसी प्रकार के जब एक ही वस्तु है यही भावना होने लगे तो फिर किसको देख करके किस शर्म करें तत्र को हाँ उपनिषदों में मंत्र आता है कि जिसको एक ही वस्तु के दर्शन हो रहे हैं एक अद्वैत वस्तु एक परमात्मा तो भला वो किसके लिए शोक करेगा किसके लिए मोह करेगा और किसके लिए राग करेगा किससे वो द्वेष करेगा किससे वो डरेगा क्योंकि डरना दूसरे से हो सकता है क्रोध दूसरे पर हो सकता है शोक दूसरे के लिए हो सकता है मोह दूसरे पर हो सकता है अब जब एक ही अकेली वस्तु हो तो फिर कहा शोक कहां मोह इतना अंतर पड़ जाता है एक ही वस्तु तो वेद जी को यह बात कहते हैं कि वो एक ही आप में और आपके बेटे में बहुत फर्क है बहुत फर्क है, है एक वस्तु लेकिन एक वस्तु को एक के रूप में हम जो नहीं देख पा रहे हैं तब तक, तक के लिए भटकाव बंद नहीं हो सकेगा ये वेदांत सिद्धांत कहता है जो है उसको नहीं देखने दे रही है कौन नहीं देखने दे रही है भागवत कहता है यही माया ऋतिय अर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनी तद विद्या आत्मनो माया यथा भाषो यथातमा ये भगवती का रूप माया का रूप और यह माया कोई अलग वस्तु नहीं है लोग जो इसको छिड़ते हैं इससे हटने की कोशिश करते हैं हटने की कोशिश करने वाला और फंसता है बल्कि इस ये आखिर में कौन है इसको पहचान करके इसकी तो शरण लेकर के और साक्षात भगवती ही इस रूप में खेल खेल रही हैं अगर ये पहचान में आ जाए तो भगवती अपने आप की पहचान करा करके फिर हमको पंदे से छोड़ा देती हैं जैसे आप इसको समझ लीजिए घर परिवार में आप शादीशुदा घर में रह रहे हैं शादी होने के पहले युवक युवती को देख करके शर्माता है और युवती युवक को देख करके शर्माती विवाह होने के पहले और जब दोनों का विवाह संपन्न हो गया तो कुछ दिनों तक भेद रहता है एक दूसरे के प्रति थोड़ी पर्दा और इसके बाद फिर एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि लड़का भी अपने आप को खोल देता है मतलब शर्म लाज उसको भी नहीं और लड़की भी अपने आप को बिल्कुल खोल देती फिर पर्दा नहीं रह जाता ना एक भाव हो जाता है एक स्थिति आ जाती है ये कब तक शर्म जब तक कि द्वैत है दो हैं उसको अलग मान करके जब तक दूर दूरियां दूर बनी थी तब तक के लिए वो मुगध मोह में डालने वाली युवती लग रही है और युवक मोह में डालने वाला लग रहा है लेकिन जब एक दूसरे के नज़दीक हो जाते हैं एक दूसरे को समझ जाते हैं तो दोनों के दोनों का पर्दा हट जाता है यही भगवती के साथ में है माया के रूप में तब तक खेल खेल रहे हैं जब तक कि इससे चिढ़कर के भागने वाले लोग दूर हटने वाले लोग दूसरे दूसरे चीजों को अपना रहे और इसको छोड़ नहीं पा रहे और इसका खेल इतना खतरनाक है बहुत विचित्र है व्यक्ति चाहे कहीं भी जाए इससे बाहर जा नहीं सकता जैसे आकाश से कोई बाहर नहीं जा सकता तो आकाश को भी प्रकट करने वाली भगवती से बाहर कौन जा सकता है कहीं नहीं जा सकता माया के फंदे में ही फंस करके व्यक्ति दूसरे को कहता है दूसरे को उपदेश देता है कि माया बड़ी विचित्र है उससे बच के रहना चाहिए वो ठीक जैसे कभी हम स्मरण कराते हैं कि वो जो, जो शिकारी जंगल में आया जाल फैलाया और दाना फैला दिया और किनारे पर देखने लग गया तब तक वहीं पर एक पेड़ में बैठे हुए कुछ तोते थे उन तो में से एक तोता समझदार था पढ़ा लिखा था किसी साधु बाबा के आश्रम में पहले रहते रहते साधु बाबा के माध्यम से उसने चार मंत्र महावाक्य जैसे होते हैं वैसे उसने सीख ली थी शिकारी जंगल में आता है जाल फैलाता है दाने का लोभ दिखाता है जाल में फँसना नहीं चाहिए और यही बात सारे तोतों को उसने समझा भी दिया लेकिन सचमुच जैसे शिकारी ने जाल फैलाया पानी के पास में और दाना फैलाया तो इनको सारा का सारा ज्ञान भूल गया और जाकर के उस जाल में जाकर के फंस गए दाने के लोभ में आकर के जाल के अंदर फंस गए और जाल के अंदर फंस कर के फिर बोल रहे हैं शिकारी जंगल में आता है जाल बहलाता है दाने का रूप दिखाता है जाल में फंसना नहीं चाहिए शिकारी आया सचमुच उठाया जाल और कंधे में लिया और घर की ओर चलता बना और रास्ते में वो जाल के अंदर बैठे हुए तोते सीखे हुए दूसरे तोते से वो सब के सब बोल रहे हैं शिकारी जंगल में आता है जाल फैलाता है दाने का लोभ दिखाता है जाल में फंसना नहीं चाहिए जाल के अंदर फंसे हुए तोते बोल रहे हैं वैसी हम लोगों की स्थिति है हम भी दूसरे को देखते हैं कि ये माया के बंधन में पड़ा हुआ है ममता में पढ़ा हुआ है इसको अहंकार ने घेर रखा है ये ठीक नहीं है तो दूसरे का दिखाई देता है हमको लेकिन खुद का नहीं दिखाई देता हम खुद माया के जाल के अंदर फंसे हुए हैं ऐसी विचित्र जादू है ऐसी ये भगवती है इससे हटकर के कोई बाहर जा ही नहीं सकता चाहे ब्रह्मा हो चाहे फिर बड़े बड़े देवता हो वो सब के सब इसके अंदर हैं इसीलिए जब भागवत के अंतर्गत ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को चौबीस अवतारों की कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद में नारद जी से कहा कि नारद इन नारदीश अवतारों की कथा तुम विस्तार से सबको सुनाओ और ऐसे सुनाना जिससे कि सुनने वाले के अंदर में भगवान के प्रति प्रेम जाग जाना चाहिए तब तुम्हारा सार्थक होगा सुनाना सार्थक होगा ये जितने रूपों का वर्णन किया ब्रह्मा जी ने कहा ये सब के सब उस परमात्मा के मायावी रूप हैं राम कृष्ण वराह परशुराम वामन कूर्म मीन नृसिंह बहुत से अवतारों का वर्णन किया फिर मनुओं को भी वर्णन किया मनुओं को भी अवतार मनुष्यों को भी धर्म को भी इन सब को वर्णन किया वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब के सब उस एक मायावी के रूप हैं मायावी के मायावी रूप हैं मायाधिपति के रूप हैं जो माया की संगति के साथ में माया को स्वीकार करके इन रूपों को धारण करके जगत का कार्य करते हैं और अगर जगत से माया से छूटना हो तो इन मायावी रूपों का वर्णन करना माया के स्वरूप का अगर वर्णन करोगे तो तुम माया के स्वरूप को भी समझ जाओगे और माया से छोट भी जाओगे माया से हट करके नहीं छूटा जा सकता बल्कि भगवती के रूप में उसकी आराधना करके उसकी पूजा करके छूटा जा सकता या तो माया के शरण में या मायावी के शरण में आकर के जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में दैवी एशा गुणमयी मम माया दुरतया मा प्रपद्यंते माया में ताम ये त्रिगुणात्मिका माया दुरत्यया है दुरत्यया का मतलब जिसको अतिक्रमण करना जिसको लाँघना आसान नहीं है मम माया दुरत्यया बहुत दुरत्यय कठिन है लेकिन उनके लिए ये आसान हो जाती है जो लोग इसी की शरण में अथवा इसके पति के रूप में इसी के दूसरे रूप में मेरी शरण में आते हैं माम एवजे ये प्रपद्यंते मायाम एताम तरंती या तो मेरी अभिन्न शक्ति स्वरूपा इस माया का भगवती के रूप में आराधना करें तो ये कृपा करके अपने गलत स्वरूप को दर्शाना बंद कर दे और अगर इससे हम दूर भागने की कोशिश करेंगे चिड़ते रहेंगे तब तक ये अपना प्रभाव दिखाती रहेगी या तो मेरी आराधना या मेरी अभिन्न शक्ति इस माया की आराधना करें माया एताम तरण तीते ये माया का फल है कि हम ये मेरा और ये मैं हूँ ये तेरा है ये तू है इस रूप में सारे जगत में जो खेल खेल रही है ये माया है इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना क्या है वो पंक्ति मैं और तोर मैं और मोर तोरते तय माया जिहस जी की जीव निकाया ये मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है इसी रूप में फंसा करके वो खेल रहे दूर में मत जाइए यहाँ ही देखिए आप लोग श्रवण करते हैं कई संत महापुरुषों के मुख से श्रवण करते हैं यहाँ जो श्रवण करते हैं ये आपके भाग्य का आता है पहले निवेदन हम कर चुके चाहे वक्ता चाहे कोई भी हो उसके रूप में आकर के परमात्मा ही आपके राग को बता रहे हैं देव ही पूर्व महापुरुष जिन्होंने इन आश्रमों का निर्माण किया उनके रूप में आकर के और वही महापुरुष इन वक्ताओं के रूप में संतों के रूप में आकर के उस संदेश को दे रहे उनके मुख माध्यम उनको बनाते हैं लेकिन सुनते समय हम लोगों के मन में जो ये भेद आता है कि कोई अमुख व्यक्ति आएगा तो उनके मुख से जो सुनेंगे वो अच्छा लगेगा और ये इनकी बात हमको पसंद नहीं आ रही ये कौन खेल खेल रही ये श्रद्धा का न उत्पन्न होने देना विश्वास का उत्पन्न न होने देना और यहाँ से छोड़ कर के कहीं दूसरे की तलाश में जाना ये खेल खेल रही माया अविश्वास पैदा कर दे रही है अश्रद्धा पैदा कर दे रही है प्रामाणिकता उत्पन्न नहीं होने दे रही अगर एक बार जिनके वचनों में प्रामाणिकता उत्पन्न हो जाती है श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो उनकी बात हमको स्वीकार होती है कान के माध्यम से अंदर में जाता है जीवन में उतरने लग जाता है और जहाँ पहले से अगर हमने कान बंद कर दिए हैं कि नहीं नहीं ये तो कहते रहेंगे ऐसे ऐसे कितनी बातें हम सुन चुके हैं और सुनते आ रहे हैं बोलने वालों का काम है बोलना बकने वाला बकता है सोने सोने वाला सोता है सुनने वाला सोता है स्रोता है वो करता रहता है ऐसे बस हम कल के लिए छोड़ दे रहे हैं आगे आने वाले दिन के लिए छोड़ दे रहे हैं हम ये नहीं समझ पाते कि ये हमारे भाग्य में है तो यही आएगा यही आएगा और हमको स्वीकार करना चाहिए हमें रास्ता मिल रहा है सीखने की इच्छा जब होती है तो हर वस्तु हमको सिखा रही है बोलने वाली वस्तु भी हमको बहुत कुछ सिखाती है और न बोलने वाली वस्तु भी हमको बहुत कुछ सिखाती है इसीलिए आप भागवत में सुनते हैं एक जगत गुरु के भगवान दत्तात्रेय के 24 24 गुरु हर चीज़ से छोटे से बच्चे को हमने कभी भी गुरु नहीं बनाया लेकिन छोटे से पन्ने में पौधे हुए को भी वो गुरु जी कह कर नमस्कार करते हैं ये हमारे गुरु जी हैं छोटा बच्चा जो म, मस्ती के साथ में लेटा हुआ है बोले कौन सी बात में गुरु हैं बोले ये हमको मस्ती में रहना सिखा रहे हैं मस्ती में कैसे रहना सिखाते हैं बोले देखो भाई हम केवल एकमात्र अपनी मम्मी को जानते हैं और इसके अलावा और किसी को नहीं जानते और मम्मी जो कुछ करेगी वो ठीक ही करती संसार का कोई भाव हमारे अंतर में आया नहीं ना मुझे बाल बच्चों की चिंताएं न घर बनाने की चिंता न पैसे कमाने की चिंता है इसलिए मैं मस्ती के साथ में रहता हूँ इसका चेहरा खिला हुआ है छोटे से बच्चे का ये वो सिखा रहा है और जैसे ही वही बच्चा बड़ा होता है और अपने संगी साथियों के संपर्क में आता है तो उनके दोष भी उनके गुण भी धीरे धीरे उसके अंदर आने लग जाते हैं फिर वो किसी पर क्रोध करना भी जानने लग जाता है झूठ बोलना भी सीख जाता है घर परिवार के लोगों की चालाकी को भी समझने लग जाता है और उनकी चालाकी उनके अंदर भी आने लग जाता है और जैसे ही चालाकिया आई दोष आए फिर देखो इसके सहज जो मुस्कान थी वो गायब होना शुरू हो जाता है सुख इसका छिन गया शुद्ध था शुद्धो सी बुद्धों सी निरंजन सी संसार माया परिवर्जित हो सी कहकर के जो मदालसा सिखाती छोटे बच्चों को लोरी गाते हुए तो ऐसे ही संस्कार पढ़ते हैं बच्चों के आगे चल करके अब बच्चा अगर सुने ही नहीं पहले से कि तुम शुद्ध हो संसार की चीज़ें तुम पर नहीं हैं तुम बुद्ध हो जागे हुए हो तुम अज्ञानी नहीं हो तुम निरंजन हो ये बातें जब बच्चा पहले से सुनता है तो बड़े होकर के क्यों ना चिंतन करेगा मम्मी ही माँ ही सबसे बड़ी गुरु है उनके मुख से जो सुनता है वही सीखता है मदान सिखाती सुनीती सिखाती तो वैसे संस्कार पढ़ जाता है इसलिए अच्छे निकलते हैं बच्चे आगे जैसा सुनता है वैसे तो ये छोटा बच्चा जब तक संसार के बुरी बातों का असर इस पर नहीं पड़ता तब तक के लिए इसका चेहरा कमल के फूल की भांति खिला हुआ रहता है मुस्कुराता हुआ मस्ती के साथ में रहता है और संसार घुसते ही इसके सारा सारे सुख छिन जाते हैं इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं इस मामले में ये भी गुरु जी हैं ये हमको सिखाना चाहते हैं कि अगर सुखी रहना चाहते हो तो संसार को अंदर घुसने मत दो और अगर घुस ही गया मान लो ना समझी मैं क्योंकि जगत के बीच में रह रहे हैं पहले पहले बचपन में तो हमको पता नहीं लग पाया आंखें खुली जो कुछ देखा वो संस्कार पड़ गए कान खुले जो कुछ सुना वो संस्कार पड़ गए अब क्या करें तो हम तो कोई प्रहलाद तो है नहीं कि जो पहले से ही सीख करके और दूसरों को भी सिखाए कौमार आचरित प्राख्या धर्मान भागवतान ई छोटे कच्चे अवस्था में अच्छी बातों का आरोप हो जाना चाहिए क्योंकि अगर उस कच्ची अवस्था में अच्छी बातों का आरोप नहीं हुआ तो बुरी बातों को आरोप करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे कंप्यूटर चलाने वालों को पता है कि कंप्यूटर में वायरस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप वायरस घुस ही जाता है उसको हटाने के लिए एक जरूरत पड़ती है बहुत उपायों की वैसे ही संसार की बुरी बातें सहज ही हमारे अंतर में प्रवेश कर जाती हैं तो या तो पहले से न घुसने पाए प्रहलाद जी की भांति मदालसा के बेटों की भांति और यदि घुस गए तो फिर इनको निकालने की कोशिश की जानी चाहिए जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं श्रवण कर रहे हैं साधना करते हैं फिर धीरे धीरे संसार के प्रति मोह छूटता है अज्ञान छूटता है ममता छूटती है आसक्ति छूटती है पहले कोई भी वस्तु के प्रति बहुत लगाव था अब धीरे धीरे ऐसा असर पड़ने लग जाता है कि उनके मिथ्यात्व का भान होने लग जाता है फिर उसकी आसक्ति फिर हम छूटने लग जाती चलो जो कुछ होना था तो हो गया इसके लिए अब क्या पछताना ये सांत्वना मिल जाती है एक विचार मिल जाता है और नहीं आए तो फिर परेशानी होती है तो मान लो अगर डाउनलोड हो ही गया है मस्तिष्क में संसार की बातें तो फिर संत महापुरुष जैसे उसको फिर निकालते हैं एक एक करके फिर आखिरी अवस्था को प्राप्त करें परमहंस की अवस्था को वहाँ एक बराबर कर देते हैं तो वो भी व्यक्ति सुखी हो जाता है या तो शुरू का व्यक्ति सुखी है या आखिरी व्यक्ति सुखी है यश्च मूढ़तमोलोके यश्च बुद्धेह परम गता दो एव सुखम क्लिष्यति बीच बीच बीच वाला बीच वाला बीच वाला पिस्ता है है परेशान होता या तो संसार चीजें नहीं समाई हुई हो वो व्यक्ति सुखी है या तो फिर संसार की बातें दिमाग से निकाल चुका हो वो सुखी होता है ऐसी ये जबरदस्त माया है खेल खेल रहे तो यहाँ हम निवेदन कर रहे थे कि हम लोगों का अज्ञान देखिए कितना ये माया कैसे खेल खेल रही है आपके द्वारा भी खेल खेल रही हमारे द्वारा भी खेल खेल रही हमें आपको कुछ दूसरे रूप में समझा रही और आपको हमें कुछ दूसरे रूप में समझाती इसीलिए कोई बात सुनकर के भी अंगीकृत नहीं हो पा रही अंतर को सफाई नहीं होने दे रहे और जिनके अंतर साफ है चाहे वक्ता कोई भी आ जाए सीखने की ललक है यदि जिज्ञासुता है शिक्षार्थित्व है तो सारी दुनिया शिक्षक है हर वस्तु सिखा रही है चीटी से शिक्षा पंखे से शिक्षा बिजली से पंखा व्यक्ति से शिक्षा हरेक से शिक्षा रिक्शे चाले चलाने वाले की बातों से भी हम सीख प्राप्त कर लेते हैं और अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है ता तो फिर प्रहलाद जी चाहे कितने भी अपने पिता जी को बताएं अच्छी बात पर पिता हिरण्य कश्य को नहीं स्वीकार कर सकते ऐसी स्थिति होती ये खेल किसका है भगवती महामाया का इसीलिए यहाँ पर सुंदर बात कहते हैं कि राजन महामाया माया चैषा तया सम्मोह्यत जगत ये भगवती महामाया का खेल चल रहा है ये किसकी कौन है ये कहते हैं जो शक्ति हैं उनकी जो अभिन्न स्वरूप जो शक्तिमान हैं विष्णु जिसको बोलें ब्रह्मा जिसको बोलें कुछ भी नाम दे सकते हैं वो जगतपति की ये योग निद्रा है इसी को योग निद्रा भी बोलते हैं योग निद्रा का मतलब है ऐसी नींद जिस नींद में पड़ करके व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझता ये महाविष्णु की नींद हम लोगों को भी नींद के रूप में दो प्रकार की नींद आ रही एक तो शाम के रात के वक्त में हम सोएंगे शारीरिक तौर पर वो नींद है और एक नींद अभी भी ले रहे अभी भी ले रहे अभी भी नींद में सोए हुए पड़े हुए हैं मोहनिशा सब सोबनिहारा देखिए सपन अनेक प्रकार यही नींद है और ये नींद न नदाने कब से लगी है कोई पता नहीं किस दिन ये नींद आई है किसी को पता नहीं अनादि नींद है लेकिन इस नींद की समाप्ति जरूर होगी एक दिन जरूर होगी जो लोग लगे रहेंगे लगे रहेंगे उस दिन इसकी इस नींद से उनको जागना होगा ही होगा यस्याम जागृति भूतानी सा निशा या अनिशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी ये संपूर्ण जगत के लोग जिस मोह की नींद में सो रहे हैं उसमें जागरूक साधु संत महापुरुष योगी लोग योगी का मतलब जो परमात्मा के साथ में अपना योग नाता रिश्ता संबंध बना रखा है वो जागता रहता है उसको नींद नहीं और जिसमें योगी लोग जाग रहे हैं वो जो है उन लोगों के लिए सांसारिक लोगों के लिए संसार लोगों के लिए वो रात्रि के समान नींद के समान है सोए हुए के समान है परस्पर भिन्न है बुद्धि कोई दूसरी जगह में काम करती तो भगवती के स्वरूप को बताते हुए महर्षि मेधा ऋषि कहते हैं ये योग निद्रा है योग निद्रा और ये योग निद्रा का बल देखिए इनकी ताकत देखिए जिसके अधीन हम हो जाए वो बड़ा होता है कि अधीन अधीन अधीन होने वाला बड़ा बड़ा बड़ा होता होता होता होता है है है कौन बड़ा होगा जिसके अधीन होंगे हम वही बड़ा होता है। और जो अधीन होता वो छोटा होता है पराधीन पराधीन पराधीन व्यक्ति को कभी सपन, सपन में भी नहीं पराधीन सपने सुखना ही अब आप सोच लीजिए संसार में कोई ऐसा इंसान बता दीजिए जो नहीं सोता हो सबके सब सोते हैं नींद के अधीन कौन नहीं है इनको तो छोड़िए आजकल जो चल रहा है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के और श्रावण भादों कु कार्तिक कार्तिक के शुक्ल पक्ष के एकादशी तक देव प्रबोधिनी एकादशी आएगी और देव शनी एकादशी गई और अभी विष्णु का शयन काल चल रहा है तो जो विष्णु को भी अपने गोद में लेकर के सुला दे रही है वो भगवती महानिद्रा योग निद्रा जब विष्णु जैसे को सुला सकती है वो यदि मधु कैटअप के चरित्र में हम लोग देखेंगे वो किस प्रकार से सुलाती तो शक्ति है वो शक्ति शक्तिमान जिस, जिसको हम कहते हैं उससे भी ज्यादा है बल्कि यूं कहें शक्ति के कारण ही वो शक्तिमान कहलाते हैं विष्णु धन के कारण ही कोई धनवान कहलाता जैसे पहले निवेदन कर चुके हैं वैसे ही ये शक्ति के कारण ही शक्तिमान है तो आप ऐसा दोनों को अलग मत समझ लीजिएगा जैसे अग्नि और अग्नि की दाहन शक्ति जलाने की शक्ति अलग नहीं है उसके प्रकाश देने की शक्ति अलग नहीं ट्यूबलाइट और इसके प्रकाश देने की बिजली और बिजली के प्रकाश देने की शक्ति अलग नहीं है दोनों एक ही हैं दोनों को अलग अलग नहीं दिखा सकते उसी प्रकार से शक्ति और शक्तिमान एक ही है कृष्ण और कृष्ण के शक्ति एक है दोनों अलग नहीं की जा सकती कृष्ण की राधा शक्ति महामाया महायोग माया योग माया उपाश्रित जिसको आश्रय लेकर के रास खेलते हैं क्रिया करते हैं वो एक ही तो भगवान यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि महामाया माया हरे तया सम्मो जगत तुम मोहित हो रहे हो मोह में पड़े हो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं राजन तुमसे बड़े बड़े बुद्धिमान लोग मोह में पड़े हुए हैं ज्ञानी नाम चेतानुषी देवी भगवती बलादा मोहाय महामाया प्रयती महा ज्ञानी नाम अभिचेतांशी बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त को ये जबरदस्त अपहरण करके और मोह के हवाले लगा देते है इसको संभालो चुरा करके चित्त को परिष्कृत चित्त को भी शुद्ध चित्त को भी खींच करके जिस चित्त का हमने भरोसा कर रखा है कि अब संसार मुझे कुछ नहीं कर सकता दुनिया मुझे फंसा नहीं सकती दुनिया मुझे रुला नहीं सकती काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्सर्य आदि ये चाहे कितने भी आए ये मेरे हैं नहीं ये शरीर के हैं दूसरे के हैं मैं इनके प्रभाव में कभी नहीं आ सकता हूँ मैं समझदार हो चुका हूँ चाहे कितने भी इस प्रकार की हम सोच विचार लें लेकिन आप देखेंगे वक्त पढ़ने पर हम शोक से मोह से ग्रस्त हो ही जाते हैं क्रोध से लोभ से ग्रस्त हो ही जाते हैं जैसे कल निवेदन कर रहे थे नारद जी जैसे व्यक्ति की जो चारों वेदों के ज्ञाता चारों उपवेदों के छों वेदांगों के समस्त दर्शनों के इतिहासों के पुराणों के कितने शास्त्रों के ज्ञाता वो जब कह सकते हैं कि मैं सबको जानते हुए भी मैं अज्ञानी हूँ शोक हो रहा मुझे मोह हो रहा मुझे तो हम लोग किस खेत की मोली ऐसे जबरजस्ती ये भगवती महामाया है इससे यदि कोई पार पाना चाहता है राजन तो बस इसी की शरण में आए यदि तभी पार पा सकता है बड़ी सुंदर बात कहते हैं यद्यपि इसको एक दृष्टांत के द्वारा आगे बताएंगे पर पहले इसको संक्षेप में कहते हैं कि ये भगवती जब प्रसन्न हो जाएं, तो विद्या बन करके हमारे जीवन का उद्धार कर देते है। सा विद्या परमा मुक्तिर हेतुता सनातनी और शैशा प्रसन्ना बसरते खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए तो मुक्ति के हेतु भूता ये विद्या बन जाती हैं और यही अगर खुश ना हो इनकी अगर सेवा नहीं की जा रही इनके साथ में व्यक्ति अगर नहीं जुड़ा है तो संसार बंद हेतु सर्वेश्वरेश्वरी स्वाभाविक है हम जिसके साथ में नफ़रत करते हों अलग रहते हों उसे चिढ़ते हों और उसको पता लग गया तो वो और भी चिढ़ाने की कोशिश कर सकता है या उसके कारण हम और परेशान हो सकते हैं सीधा रास्ता है सुखी होने का तरीका यही है कि जिससे नफरत है उससे नफरत हट जाए प्रेम से मिल जाए आपस में विचारधारा मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे इस भगवती से अगर कोई हटकर के रहना चाहेगा मुख मोड़ करके रहना चाहेगा तो महर्षि मेधा कहते हैं संसार बंध का हेतु बन जाएगी ये शैव सर्वेश्वरीश्वरी ये ज्ञानीनाम अभिचेतांशी देवी भगवती हिसा बलाय महा माया प्रय इस प्रसंग में तो देवी भागवत में बहुत ही सुंदर कथा कहती जो आप शिवपुराण में पिछले माताओं की ओर से जो महाशिवपुराण की कथा आयोजित की गई थी उसमें विद्यश्वर संगीता जो पहली संगीता उसके अंतर्गत में सातवें अध्याय में आप लोग श्रवण कर रहे थे नहीं ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में टकरा गए वही कथा जो के तो थोड़ा सा दूसरे ढंग से देवी भागवत में भी है देवी भागवत में महर्षि मेंधर ऋषि सुनाते हुए कहते हैं कि राजन ये संसार मोह में ग्रस्त है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं जो ऊंचे जगह पर बैठे हुए हैं वो भी मोह में फंस करके एक दूसरे के साथ में टकरा पड़ते हैं बोले कैसे बोले एक बार की बात है श्वेत द्वीप के मालिक भगवान विष्णु ध्यान कर रहे थे स्वरूप का उसी प्रकार से ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक में ध्यान कर रहे थे तो एक बार फिर श्वेत द्वीप के मालिक विष्णु जी की इच्छा हुई कि जरा बाहर घूम करके देखें दूसरे जगह जाऊँ जहाँ ध्यान करूँ जैसे ही चले तो रास्ते में ब्रह्मा जी मिल गई तो ब्रह्मा जी मिल गए तो ब्रह्मा जी से पूछा तुम कौन हो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूं जगत को बनाने वाला हूँ संसार को मैं बनाता हूँ संसार की रचना करने वाला हूँ विष्णु ने कहा कि तुम कब से हमारे पिता और संसार को बनाने वाले कौन है संसार के कर्ता धरता तो मैं हूँ तुम रजोगुड़ी हो मैं सत्यगुणी हूँ तुमसे बड़ा तुम्हें हूँ इस प्रकार से दोनों में बहुत विवाद शिवपुराण में तो काफ़ी युद्ध का भी वर्णन है आपस में टकरा गए इस प्रकार से देवता लोगों ने देखा कि आपस में बड़े लोग ऐसे घबरा टकरा रहे हैं और यही जब इस प्रकार से झगड़ा कर रहे हैं तो हम लोग किस खेत की मूली जाकर के सीधे पहुंच गए कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी को प्रणाम करके कहा कि प्रभु आप चलो छुटाओ बड़े लोग आपस में टकरा रहे हैं शंकर जी आकर के देखे तो इनको अब कैसे छुड़ाया जाए इनको अगर साधारण सीधे सीधे बोलेंगे तो मानेंगे नहीं तो उन्होंने उन दोनों झगड़ने वालों के बीच में ही एक ज्योतिर्मय शिवलिंग के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया ज्योतिर्मय पूरा अनल स्तंभ मानो अग्नि का खंभा खड़ा हो और आकाशवाणी हुई कि बोले कि वो झगड़ने वाले लोगों कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका निर्णय अभी हो जाएगा बोले इसका पता लगाओ ये कौन है कहाँ से इसके और छोर का पता लगाओ कहाँ तक फैला हुआ है तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और, और विष्णु नीचे की ओर गए ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर में गए उड़ करके जाएंगे खूब दूर तक हंसवाहन ब्रह्मा जी और विष्णु जी जैसे पृथ्वी की खोज करने के लिए बारह रूप धारण करके गए थे वैसे ही शुकर का रूप धारण करके गए वराह का करो क्योंकि पृथ्वी को खोद करके देखना है नीचे वराह खोदता है उसके खोदे हुए मिट्टी पवित्र मानी जाती तो नीचे गए विष्णु देखे नीचे बहुत दूर तक चले गए लेकिन कहीं उसका कोर छोर नहीं मिला वापस हार करके आ गए ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे कहीं नहीं मिल रहे कोर छोर तो नहीं मिल रहा है बीच में एक केतकी का फूल केवड़ा का फूल लटका पड़ा हुआ था उसको देख करके ब्रह्मा जी समझ गए कि ओ मैं पा गया इसका और छोर और उसको कहा कि तुम केतगी तुम हमारे लिए एक काम कर दो तुमको सारे जगत की पूजनी में बना के रख दूंगा बोले कि हम दोनों में झगड़ा है विष्णु के साथ हमारा झगड़ा है और मैं बड़ा हूँ वो कहता मैं बड़ा हूँ संसार को बनाने वाला मैं हूँ वो कहता है मैं बढ़ मैं हूँ अब तुम और इसी के निर्णय करने के लिए यह रूप प्रकट हुआ है इसके अंत का पता लगाने के लिए मैं आया था तुम सच सच प्रत्यक्ष गवाही के रूप में कह देना कि ब्रह्मा इसके आखिरी छोर तक पहुंचे थे अब केतकी को प्रलोभन दिया और केतकी स्वीकार कर लिया सचमुच जब आए विष्णु के पास में और विष्णु को कहने लगे कि मैंने तो पता लगा लिया विष्णु ने कहा कि गवाह ब्रह्मा जी बोले भला गवाही के लिए हम गवाह देने के लिए कहा दुनिया भर के किसको लाते मैं तो अकेले गया था वहां तो कोई गवाह नहीं था आप इनकेतकी से स्वयं पूछ सकते है केतकी ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ये ऊपर तक छोर में गया और मेरे भक्तों ने शिव के भक्तों ने मुझे समर्पित किया था शिव जी के सिर पर और वहीं से उठा कर ला रहे अब तो विष्णु को संदेह हुआ कि यह कैसे हो सकता है उन्होंने कहा कि स्वयं शंकर जी जब तक हमको बोलेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं वही की वचनों का हे भगवान अगर सचमुच मैं आपके हजार फूलों से पूजा करता हूँ तो सही सही बता दो ये सच बात क्या है वही आकाशवाणी हुई हे केत की तू झूठ बोलने वाली तू आज से मेरी पूजा में चढ़ने के योग्य नहीं हो तू चला चली जा आप कोई दूसरे देवता की पूजा में भले ही अंगीकार हो सकती है तेरा अंगीकार हो सकता है तेरा लेकिन आज के बाद आप कोई केवड़ा का फूल हम पर कोई चढ़ाई नहीं और मैं बिल्कुल नहीं और शंकर जी ब्रह्मा जी को भी कहने लग गए कि जगत में अपने आप को वीआईपी बता करके और पूजित होने की कोशिश करने वाले ब्रह्मा झूठ बोलने वाले जगत में तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं बनेगा तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी और विष्णु ये ईमानदारी के साथ में उपस्थित हुए हैं सच सच बोले हैं इसलिए इनकी सब जगह पूजा भी मोह में पड़ करके आपस में टकरा सकते हैं तो संसार के लोग अगर आपस में रगड़ पट्टी कर रहे हैं तो इसमें कौन सी अच्छे की बात है यही है ज्ञानी नाम अभिचेता देवी भगवती ईसा बलाद आकृष मोहाय महा माया प्रय क्षति शेष चर्चा आने वाले दिनों में करेंगी मात की जय जय दुर्गे दुर्गति जय जय दुर्गे जय माँ काल विनाशिनी जय जय जय मा नाशिनी जय जय दुर् जय मा का विनाशिनी जय जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय उमा महेश्वर भगवान की जय जगदुरु श्री चंद्र भगवान की जय सब संतों की जय भक्तों की जय